श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। उक्त सभा में भागवत की कथा। के सदस्य अपने को महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पूर्णतया श्री चरणाश्री समझते थे तथा सदा इस बात का ध्यान बनाए रखने के निमित्त एक आसन बिछा उस पर महाप्रभु के आविर्भाव की कल्पना कर वे आसन के सम्मुख पूजन पाठ इत्यादि की सामग्री रखकर समस्त अनुष्ठानों को किया करते थे महाप्रभु चैतन्य का आसन कहकर उसका निर्देश किया जाता था सभी भक्तिपूर्वक उसके सामने प्रणाम करते थे तथा उस पर किसी को कभी बैठने नहीं देते थे अन्य दिनों की तरह उस दिन भी पुष्प मालाओं से सुसज्जित उस आसन के सम्मुख श्रीमद भागवत की कथा हो रही थी श्री महाप्रभु को ही हरि कथा सुना रहे हैं इस भावना से कथावाचक महोदय कथा कह रहे थे एवं श्रोतागण भी यह सोच कर कि उन्हीं के दिव्य आविर्भाव के समक्ष बैठकर हरि कथा अमृत पान कर धन्य हो रहे हैं उल्लसित हो रहे थे यह कहना अनावश्यक है कि श्री राम कृष्ण देव के आगमन से श्रोता तथा वक्ता दोनों का उल्लास तथा भक्तिभाव सौगुणा सजीव हो उठा था भागवत की अमृतमयी कथा को सुनते हुए श्री रामकृष्ण देव आत्मविहवल हो उठे तथा महाप्रभु चैतन्य के आसन की ओर सहसा दौड़कर उस पर खड़े हो गए और ऐसी गहरी समाधि में डूब गए कि उनके भीतर प्राण स्पंदन का भी कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया किंतु उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल पर अदृष्टपूर्व पूर्व पूर्ण हास्य तथा श्री चैतन्य देव की श्रीमूर्ति से जैसे ऊपर की ओर उठे हुए हाथों की उंगुलियाँ दिखाई देती है उस प्रकार के मुद्रा को देखकर विशिष्ट भक्तों ने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि भाव मुख में अवस्थित श्री राम देव श्री महाप्रभु के साथ एकदम तन्मय हो गए हैं स्थूल दृष्टि से उनके शरीर तथा मन के साथ भगवान श्री चैतन्य देव के शरीर मन का देश काल तथा अन्यन्या विषयों में जो महान व्यवधान विद्यमान है भावमुख की उच्च भूमि पर अधिष्ठित हो उस समय वे उसका कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे थे कथावाचक महोदय कथा कहना भूल गए श्री रामकृष्ण पर भी एक अव्यक्त दिव्य भाव तथा विस्मय से मुग्ध हो वे चुपचाप बैठे रहे कोई भी उस समय कुछ कहने में समर्थ नहीं हुआ श्री रामकृष्ण देव के प्रबल भाव प्रवाह में उस समय सब लोग मानो विवश हो किसी अनिर्देश्य प्रदेश की ओर बढ़े चले जा रहे हैं इस प्रकार के एक अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि कर सर्वप्रथम वे अपना कर्तव्य निर्धारण करने में समर्थ नहीं हुए तदनंतर उस अव्यक्त भाव से प्रेरित हो सब लोग उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए भगवत कीर्तन करने लगे समाधि तत्व के विवेचन में पहले एक जगह यह कहा जा चुका है कि ईश्वर के जिस विशेष नाम में अनंत दिव्य भाव राशियों की उपलब्धि कर मन समाधिलीन हो जाता है उसी नाम के सहारे पुनः निम्न भूमि में उतरकर वह बाह्य जगत की उपलब्धि किया करता है श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग से हमने प्रतिदिन बारंबार इसका अनुभव किया है उस समय भी ऐसा ही हुआ संकीर्तन में हरिनाम श्रवण करते हुए उन्हें अपने शरीर का कुछ कुछ होश होने लगा तथा भावजनित प्रेम विहवल अवस्था में कीर्तनकारों के साथ मिलकर वे कभी उद्दाम मधुर नृत्य करने लगे और कभी भावाधिक्य के कारण समाधि मग्न हो निश्चल रूप से खड़े रहने लगे उनके इस प्रकार के आचरण से जो लोग वहां उपस्थित थे उनमें भी एक विशेष उत्साह का संचार हुआ एवं उसके फलस्वरूप सब लोग कीर्तन करते हुए उन्मत्त हो उठे उस समय श्री रामकृष्ण देव द्वारा महाप्रभु चैतन्य के आसन पर अधिकार करना उचित या अनुचित हुआ यह विचारने का अवसर ही किसे था इस प्रकार बहुत देर तक श्रीहरि तथा श्री महाप्रभु की गुणावलियों के कीर्तन के बाद सबने जय जयकार करने के पश्चात उस दिन के दिव्य अभिनय को समाप्त किया एवं श्री रामकृष्ण देव भी कुछ देर बाद दक्षिणेश्वर लौट आए श्री राम कृष्ण देव के दिव्य प्रभाव से हरिनाम तांडव के उच्च भाव प्रवाह में आरूढ़ हो मानवों की दोष दृष्टि कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाने पर भी उनके वहाँ लौटते लोट, ही पुनः उनमें उसका उदय हुआ जो धर्म ज्ञान की अपेक्षा कर केवल भक्ति की सहायता से ईश्वर की ओर अग्रसर होने की शिक्षा प्रदान करते हैं वास्तव में उनकी वास्तव में यही उनका दोष है इस प्रकार के धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग हरि नाम संकीर्तन के सहारे यद्यपि अत्यंत सहज ही में जैसे आध्यात्मिक भाव के उन्नत आनंदमय स्थिति में, में आरूढ़ हो जाते हैं वैसे ही कुछ क्षण बाद वे उस स्थिति से नीचे भी उतर आते हैं इसमें उनका कोई विशेष दोष नहीं है क्योंकि उत्तेजना के पश्चात अवसाद का होना शरीर तथा मन का स्वाभाविक धर्म है तरंग के चढ़ाव के बाद उतार उत्तेजना के अनंतर अवसाद का होना प्रकृति का नियम है हरिसभा के सदस्य वर्ग भी उच्च भाव प्रवाह के बाद उपस्थित होने वाले अवसाद के कारण उस समय अपने अपने स्वभाव तथा संस्कार के वशीभूत हो श्री रामकृष्ण देव के इस आचरण की समालोचना करने में प्रवृत्त हुए कुछ लोग भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव द्वारा महाप्रभु के आसन को ग्रहण करने का समर्थन और कुछ लोग उनके इस आचरण का घोर विरोध करने लगे दोनों दलों में घोर द्वंद वाक कलह उत्पन्न हो गया किसी भी बात की कोई मीमांसा नहीं हो सकी क्रमशः यह घटना वैष्णव समाज में सर्वत्र फैल गई भगवान दास बाबा जी के कान तक भी यह बात पहुंची और केवल उन्होंने सुना ही नहीं बल्कि हरी सभा के कुछ सदस्यगण उनके पास इस संबंध में आदेश के लिए भी पहुँचे कि भविष्य में आसन की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए क्योंकि संभवतः आगे भी कभी इस प्रकार की घटना हो सकती है तथा भक्ति भाव का ढोंग रचकर यश चाहने वाले धूर्त लोग भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार आसन पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा कर सकते हैं